परमपिता परमात्मा का स्मरण प्रणवध्वनी प्रेमी आर्य आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का दसवां मंत्र जो कि यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का ग्यारहवां मंत्र है वह है स्तुति के रूप में हमारे सामने आज है मंत्र में परमात्मा को सर्वव्यापक बताते हुए उसकी स्तुति की गई वचन है परित्य भूतानी भूतानी परित्य जितने प्राणी हैं उन सब में वो परमेश्वर पहुंचा हुआ है प्राप्त है परमात्मा स्वरूप से वहां पर विद्यमान है जहां जहां सब जीव हैं आत्माएं हैं उसके साथ साथ वो उन सबको सतत जान रहा है देख रहा है उनका न्याय कर रहा है ये सारी बातें भी वहां पर उनके साथ में यथायोग्य हो रही हैं तो परमात्मा सब भूतों में पहुंचा हुआ है वहां पर प्राप्त है और चूंकि वो सब में पहुंचा हुआ है सब प्राणियों में जीवों में पहुंचा हुआ है तो वो मेरे तक भी पहुंचा हुआ है परित्य भूतानी आगे कहा परित्य लोकन वो समस्त लोकों में भी पृथ्वी सूर्य चंद्र अन्य भी जो ग्रह उपग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में है समस्त कार्य जगत में है उन सब में वो पहुंचा हुआ है सब जगह उसके कार्य हो रहे हैं उन उनसे संबंधित कार्यों को वो करता रहता है उनकी रक्षा करता है तो परमात्मा सब लोगों तक पहुंचा हुआ है फिर इसी बात को और कहते हुए कहा कि जहां भूत नहीं है जहां लोक नहीं है वहां पर तो वहां पर भी परित्य सर्वाह प्रदिशो दिश्च जितनी भी दिशाएं हैं चार दिशाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं अथवा दो और ऊपर नीचे की छह दिशाएं उन दिशाओं में और प्रदिश्च उनके बीच की जो दिशाएं हैं आग्नेय वायव्य नैत्य और ऐशान कोनों में ये जो कोण होते हैं दो दो दिशाओं के बीच के उन प्रदिशाओं में भी तो दिशाओं और उपदिशाओं सब जगह यानी सर्वत्र वो परमात्मा पहुंचा हुआ है प्राप्त है विद्यमान है उससे रहित एक भी स्थान नहीं है तो आर्य को परमात्मा की इस में स्तुति भावना मन में रखनी होती है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है आगे कहा उपस्था प्रथमाजाम जाम आत्मना आत्मा अभि संविवेश प्रथमाजाम प्रथम जाम उपस्था महर्षि ने इसका अर्थ किया ऋत्य यानी परमात्मा को यथार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा को ऋत कहते हैं सत्य को इसका वेद परक अर्थ भी किया जाता है रितस है अर्थात ज्ञान स्वरूप प्रथम जाम जो पहले पहले उत्पन्न हुई है त्रय विद्या यानी वेद उनको उपस्था प्राप्त करके ज्ञान करके महर्षि ने यहां पर प्रथम जाम का अर्थ क्या प्रथमो प्रथमोत्पन्न जो जीव है सबसे श्रेष्ठ उत्पन्न जो जीव है सबसे मुख्य जो जीव है में वो पहुंचा हुआ है सब संसार के आदि कार्य जीव को ही समझना जो जीव अपने आत्मा से अत्यंत सत्याचरण विद्या श्रद्धा भक्ति से ऋतस्य यथार्थ स्वरूप परमात्मा को उपस्थाए यथावत ज्ञान उपस्थित निकट प्राप्त होता है यहां जो वाक्य लिखे हैं प्रथमजाम प्रथमोत्पन्न जी तो वाक्य रचना से लगेगा कि जैसे जीव ही प्रथम उत्पन्न हुए हैं क्योंकि प्रथम उत्पन्न जीव के बाद में लिखा है सब संसार के आदि कार्य जीव को ही समझना तो वाक्य रचना से ये प्रतीति कोई ले सकता है कि संसार में प्रथम कार्य क्या था प्रथम कार्य द्रव्य क्या था तो प्रथम कार्य द्रव्य यदि जीव को माना जाए तो संभव नहीं है जीव के आने से पहले ये पृथ्वी आदि भूमि जल ये सब भूतों की रचना ये जो जड़ कार्य जगत है उसकी रचना होना आवश्यक है उसके बिना ये शरीर नहीं हो सकते तो उस दृष्टि से जीव प्रथम कार्य तो नहीं हो सकता उस दृष्टि से इस वाक्य को हम नहीं ले सकते उस तरह नहीं लेना चाहिए तो समस्त कार्य जगत उत्पन्न हो गया ठीक है उसके बाद में जीवों में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन से जीव आए तो एक बहुत स्थापित मान्यता है प्रचलित मान्यता है कि पहले अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे आए पहले पेड़ पौधे आए जो पेड़ पौधों पे जीवित रहते हैं वो अन्य जीव जंतु आए उससे बड़े आए जो उस पर निर्भर रहते हैं और मनुष्य सबसे अंत में आया चूंकि वो इन सब का सहयोग उसे अपेक्षित होता है और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है वो तो सबसे बाद में आया अब ये जो बात कही जा रही है ये मनुष्य के लिए मनुष्य प्राणी जीव के लिए कही जा रही है यदि उसको भी प्रथम उत्पन्न हम इन वाक्यों से लेने लगेंगे तो वो भी संगति नहीं बैठ पाएगी तो यहां पर प्रथम उत्पन्न प्रथम कहते हैं जो सबसे पहला है पहला मतलब जो प्रमुख है प्रमुखता की दृष्टि से भी हम प्रथम बोलते हैं कि कक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ ये प्रमुख है श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ है इस अर्थ में अगर हम यह जीव शब्द लें तो वो आगे की स्थिति से भी संगत होता है तो प्रथमोत्पन्न जीव जो सबसे श्रेष्ठ उत्पन्न जीव है सब संसार के आदि कार्य जीव अब यहां आदि कार्य भी कहा आदि जो होता है वो सबसे प्रथम और प्रथम यानी मुख्य इसे कार्य जगत में सबसे मुख्य कौन है तो जड़ कार्य जगत की अपेक्षा जीव यहां पर मुख्य है क्योंकि जड़ कार्य जगत उन जीवों के लिए ही बना है और उन जीवों में भी सबसे आदि या सबसे प्रमुख सबसे प्रथम मनुष्य ही है उस दृष्टि से मनुष्य को यहां पढ़ लेंगे तो प्रथमोत्पन्न जीव सब संसार से आदि कार्य जीव को ही समझना सो जीव अपने आत्मा से मंत्र में जो आत्मना आत्मानम अभिसंिवेश उसको खोल रहे हैं अपने आत्मा से कब जब अत्यंत सत्याचरण विद्या अत्यंत शब्द को सबके साथ में जोड़ेंगे अत्यंत सत्याचरण अत्यंत विद्या अत्यंत श्रद्धा अत्यंत भक्ति से जब रित से यथार्थ स्वरूप परमात्मा को उपस्थाए यथावत जान लेता है तब क्या होता है अभिसंपिवेश अभिमुख होके उसमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दुखों से छूट उसी परमानंद में रहता है ये मुक्ति की स्थिति का भी वर्णन है कि समस्त दुखों से छूट के परमानंद में परमात्मा के आनंद में जीव कब रहता है ये जो प्रथमोत्पन्न जीव है सबसे मुख्य जीव है ये कब ऐसा कर पाता है तो जब वो आत्मा से अपने आत्मा से स्वयं अत्यंत सत्याचरण करता है ये अत्यंत शब्द महर्षि ने विशेष रूप से लगाया है नहीं तो सत्याचरण विद्या इत्यादि शब्दों को सीधे सीधे श्रद्धा भक्ति भी होती अत्यंत इसलिए लगाया महर्षि ने क्योंकि हम सत्याचरण करते हुए भी पूरी तरह सत्याचरण नहीं कर रहे होते हम विद्या की प्राप्ति कर रहे होते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हुए भी अत्यंत ज्ञान को विद्या को प्राप्त नहीं होते हमारी कमी रहती है और जितनी जितनी वहां कमी रहती है तो परमात्मा के अभिमुख सम्मे हम संपूर्ण दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाते अपने अपने स्तर पर आर्य सत्याचरण करता है विद्या प्राप्ति करता है श्रद्धा रखता है भक्ति रखता है लेकिन वो अत्यंत नहीं हो पाता है सर्वोच्च परमात्मा के प्रति ही हो और वो पूर्ण रूप से हो वो नहीं हो पाता है इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही होती है उतनी उतनी कमी हमें हमें माननी ही होगी यदि हम इन सत्याचरण आदि को पूर कर, पूर्ण कर रहे होते तो परमात्मा का साक्षात्कार दुखों से निवृत्ति मुक्ति की स्थिति यह हो ही जाती होती ही है तब तो हम कि, किसी भी स्तर पर इन सबको पालन कर रहे हो लेकिन हम अत्यंत रूप से सत्याचरण कर रहे हैं यानी अत्यंत विद्या को प्राप्त है यानी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से युक्त हैं या नहीं इसकी कसौटी परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तो हमारे में कहीं ना कहीं कितने भी कम या अधिक स्तर पर इनमें न्यूनता माननी ही होगी इस मंत्र में जो आत्मना आत्मान अभिसंविवेश पंक्ति के दूसरे ढंग से भी अर्थ किए जाते हैं कि ऋतस्य प्रथम अजाम ज्ञान का सत्य ज्ञान का जो सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऋचाएं वेद उसको उपस्थाएं प्राप्त करके उसके निकट जाकर करके हम परमात्मा के निकट जाते हैं तो ऋचाओं के निकट जाते हैं हम के निकट जाते हैं तो परमात्मा के निकट जाते हैं और ऋचाएं परमात्मा के ही उपदेश होने से इतने निकटता से संबद्ध हैं कि दोनों ही अर्थ यहां पर ले लिए जाते हैं तो प्रथम अमृतस्य से प्रथम जाम उपस्था ये करके वेद ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके फिर आत्मना आत्मान अभिसंविवेश आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रवेश करता है आत्मा मैं प्रवेश करता है आत्माना यानी स्वयं ये जो जीव है आत्माएं हैं एक देशी अणुस्वरूप जो आत्मा है उसके द्वारा वो स्वयं अपने आप में अपने द्वारा परमात्मा को आत्मान परमात्मा है आत्मानम जिसको कर्म बनाया जा रहा है उसमें अभिसम चारों ओर से अंदर प्रविष्ट करता है अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा के द्वारा होता है आत्मा से आत्मा को जानना जीवात्मा से परमात्मा को जानना आत्मा के द्वारा हम चेतन आत्मा परमात्मा को जानते हैं वो एक प्रमाण के रूप में ये मंत्र का अंश भी प्रस्तुत किया जाता है जहां ये चर्चा चलती है कि परमात्मा का साक्षात्कार मन से होता है अथवा आत्मा से होता है तो मन से हम अन्य चीजों का ज्ञान करते हैं ज्ञानियों से संबद्ध ज्ञान मन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ज्ञानेन्द्रियों से निरपेक्ष भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी बहुत सारा मन के माध्यम से करते हैं जो कि संप्रज्ञात समाधि का होता है तो अनेक बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार होता है उसको जानते हैं वो भी तो एक वृत्ति होती है जैसे हम बाह्य वस्तुओं को जानते हैं तो वह वो एक वृत्ति होती है देखते हैं सुनते हैं मन में स्मृति लाते हैं विचार करते हैं वो भी वृत्ति होती है और जब सम्रज्ञात समाधि में स्थूल भूतों का सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करते हैं इंद्रियों का साक्षात्कार करते हैं आत्मा का साक्षात्कार करते हैं वो भी तो मन के माध्यम से होता है वहां भी तो वृत्ति होती है वहां सब जगह वृत्ति होती है लेकिन उसका समाधान इस रूप में होता है कि ये सम्प्रज्ञात समाधि है वहां पर एकाग्र स्थिति एक वृत्ति तो रहती है लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि में माना जाता है जिसमें कि कोई वृत्ति नहीं होती अब परमात्मा को जान भी रहा है उसका आनंद भी ले रहा है लेकिन वृत्ति नहीं है यह कैसे संभव है जब अन्य वस्तुओं को जानते हैं तो मन वृत्ति होती है तो परमात्मा को जानते समय वृत्ति क्यों नहीं होगी यदि मन के माध्यम से परमात्मा को जान रहा है तो वृत्ति तो रहेगी मन में वृत्ति रहेगी जबकि परमात्मा को असंप्रज्ञात समाधि में जाना जाता है और जिसके लिए स्पष्टता चित्त की निरुद्ध अवस्था मानी गई है वृत्ति निरोध होता है वहां पर एक भी वृत्ति नहीं रहती है तो पहली बात तो ये जो चित्त की वृत्तियों के रोकने की बात है यह संप्रज्ञात तक ही कार्य करता है चित्त असंप्रज्ञात में जाते हैं तो यह चित्त निरुद्ध होता है अब जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है वो ज्ञान रूप है लेकिन उसमें चित्त की वृत्ति नहीं है यह तब सिद्ध हो पाता है जब हम ये माने कि आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है यदि मन के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार माना जाए तो परमात्मा का ज्ञान होने का मतलब है मन में वृत्ति का विचार का होना और उस समय यदि वृत्ति विचार मन में है चित्त में है तो चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा जा सकता उसको एकाग्र अवस्था तो कह सकते हैं तो उस दृष्टि से या तो हम ये माने कि मन के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो मन में वृत्ति होती है वृत्ति होती है तो यह असंप्रज्ञात समाधि नहीं है क्योंकि वहां तो वृत्ति का निरोध होता है या तो हम ये माने अथवा हम ये माने कि मन का क्षेत्र संप्रज्ञात समाधि तक है परमात्मा का साक्षात्कार तो आत्मा सीधे करता है उसमें मन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए में आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होते हुए भी ज्ञान होते हुए भी उसे वृत्ति नहीं कहते हैं चित्त की वृत्ति नहीं कहते हैं। क्योंकि चित्त तो एक तरफ रखा हुआ है निरुद्ध अवस्था में आत्मा में ज्ञान अवश्य है आत्मा उसका आनंद अवश्य प्राप्त कर रहा है लेकिन चित्त में कोई वृत्ति नहीं है चित्त के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहा है तो ये सारी जो बातें चलती हैं, उसमें एक आत्मा के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है उसके लिए एक पंक्ति ये प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत की जाती है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश आत्मा के द्वारा स्वयं हमारी आत्मा के द्वारा मन के द्वारा नहीं आत्मान परमात्मानम परमात्मा को अभिसंविवेश उसमें प्रविष्ट करता है उसको जानता है उसके आनंद को प्राप्त करता है तो आज की स्थिति में परमात्मा को सर्वव्यापक मानने की भावना परमात्मा को सर्वव्यापक रूप से देखना ये उसका बहुत बड़ा महत्व है बहुत बड़ी बात है उसके लिए किसी इतना सर्वव्यापक होना सर्वत्र विद्यमान होना ये परमात्मा का बहुत बड़ा गुण है उस परमात्मा को हम निकटता से प्राप्त हो करके अपने द्वारा उसको हम जाने उसको प्राप्त करें अपने दुखों की निवृत्ति करें और उसके आनंद को प्राप्त करें इन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए दिलीप जी अलग अलग मान के किया है वैसे ने जो सब जगह व्याप्त है वो परमात्मा के लिए किया अभी है ये आत्मा परक अर्थ किया यदि हम इसको पूरे को एक माने तो अर्थ फिर उस तरह बनेगा कि परमात्मा इन भूतों में लोकों में दिशाओं प्रदिशाओं में और प्रथम जो उत्पन्न ऋत के पुत्र हैं जीव आत्मा उनमें उपस्थित होकर के अपने द्वारा स्वयं ही इन आत्माओं में प्रविष्ट हो रहा है प्रविष्ट हुआ हुआ है कौन परमात्मा अब वहां आत्मना आत्मान आत्मना से परमात्मना अर्थ लिया जाएगा आत्मान मतलब जीवात्मान ये अर्थ लेकर के अगर पूरा एक करेंगे तो इस रूप में आएगा कि परमात्मा स्वयं में इन आत्माओं में प्रविष्ट हुआ हुआ है और सत्य के जो सत्य जो प्रथम ज्ञान है श्रेष्ठ है उसको प्राप्त करके उसको लेते हुए हमारी आत्माओं में उपस्थित है परमात्मा अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के साथ हमारी आत्मा में हम उपस्थित है लेकिन हम हैं जो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे उपस्थित है आनंद उपस्थित है ज्ञान उपस्थित है लेकिन हम उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे कि परमात्मा की महत्ता है कि वो सदा हमारे लिए अपना ज्ञान और आनंद देने के लिए उद्यत है विद्यमान है हमारे अंदर भी इस रूप में उसकी स्तुति करते हुए यदि इसको पूरे को एक मान करके चलते हैं परमात्मा परक मान के चलते हैं। यदि दूसरी पंक्ति में आत्मा परक सम संद, अभिसंविवेश अर्थ लेते हुए करेंगे तो वो ऊपर की चीजों में साक्षात नहीं घटेगा परित्य भूतानी परित्य लोकान इनमें नहीं घट पाएगा यथावत क्योंकि आत्मा उस तरह से सर्वव्यापक नहीं है इसको यदि आत्मा परक अर्थ लेते हुए करेंगे दूसरी पंक्ति के अनुसार और पहली पंक्ति भी उसी में घटाना चाहेंगे तो वहां पर हमें गौण अर्थ करना पड़ेगा परित्य भूतानी सब विभिध योनियों में जाता हुआ जाकर के आत्मा विभिन्न शरीरों में जाता है सभी शरीरों में जाता है वृक्ष में भी मच्छर में भी मक्खी में भी मछली में भी गाय में भी मनुष्य में भी जो है जितने हैं परित्य भूतानि, जितने प्रकार के भूत हैं उन सब में वो आत्मा जाता है जा सकता है कर्मानुसार सब लोकों में परित्य लोकान इन सब में घूम करके कभी यहां जन्म लिया कभी वहां जन्म लिया उस लोक में इस लोक में सब जगह जा जा करके एक साथ सब जगह नहीं अलग अलग समय में कि सब भूतों में जाकर के सब लोकों में जाकर के सब दिशाओं में जाकर के सब प्रदिशाओं में जाकर के इधर भी गया उधर भी गया उधर भी गया सब जगह भटक करके लेकिन उसको वो सुख शांति नहीं मिली नहीं मिल सकती लेकिन जब ऋतस से जाम उपस्थाया ऋत के जान के जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको प्राप्त करके शुल्त ज्ञान को प्राप्त को जब उसने किया तो वो आत्मा ना स्वयं से आत्मानम अभिसंविवेश उस परमात्मा में प्रवेश कर पाया आत्मा पर अर्थ लेंगे तो यूं पूरे मंत्र को इस तरह से कर सकते कि जीवात्मा जब तक विभिन्न लोकों में जाता रहा भूतों में जाता रहा दिशाओं में जाता रहा परमात्मा को छोड़ करके रित ज्ञान को छोड़ करके तब तक भटकता रहा सब जगह गया है ये लेकिन अंत में उसको सूझ क्या मिली क्या समझ बनी कि ये जो शुद्ध ज्ञान है इसको प्राप्त मैं करूंगा तभी इस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकू अथवा उसने उस परमात्मा को तभी पाया जब इस रित को सत्य स्वरूप को ज्ञान को पाया परमात्मा को जाना तब वो उसमें प्रवेश कर पाया जिसके लिए वो इन सब में घूम रहा था जिसके लिए वो सब भूतों में जा रहा था जिसके लिए वो सब लोगों में जा रहा था जिसके लिए वो सब दिशाओं में जा रहा था जन्म जन्मांतर से वो कब संभव हो पाया वो कब मिल पाया जब वो इस श्रेष्ठ रित को प्राप्त कर सका उसके निकट गया तब वो उस सुख को प्राप्त कर सका दुख से निवृत्त हो सका तो यदि पूरे को एक मान करके करेंगे तो आत्मा परक परमात्मा परक ये दृष्टि भेद से इस तरह से हो सकते हैं महर्षि ने जो लिखा वो पहली पंक्ति को परमात्मा परक लिखा है और दूसरी को जीवात्मा परक लिखा है ऐसा वृत्ति शब्द का अर्थ मन के व्यापार को भी दे आत्मा का व्यापार को वृत्ति ना कर वृत्ति मतलब तो व्यापार ले सकते कोई आपत्ति नहीं उसमें तो आत्मा व्यापार को भी यदि देंगे दे। तो चित्तवृत्ति निधगार वो तो नहीं इसमें विशेषण देखिए ना योगा चित्त वृत्ति निरोधा न तो आत्मवृत्ति निरोध ये ठीक है नहीं वही उत्तर है आपका वो प्रश्न उठ ही नहीं सकता यदि वहां होता योगा वृत्ति निरोध केवल इतना होता तब ये आता कि आत्मा से भी आत्मा को जब जान रहे हैं तो भी वृत्ति तो है व्यापार तो है वहां पर तो इसको फिर योग नहीं कह सकते थे लेकिन उन्होंने चित्त शब्द जोड़ा है चित्त वृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात में जब आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार करता है तो चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं आत्मा की वृत्ति भले ही हो उससे कोई विरोध नहीं आ रहा है शास्त्र से हाँ तो में जो निरुद्धावस्था बताई गई वो नहीं हो क्यों नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाएगी निरुद्ध कौन आप चित्त शब्द को भूल करके एक दृष्टि से देख रहे हैं निरुद्ध अवस्था किसकी है किसने क्यों होना, क्यों होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्यों होना चाहिए किसने कहा है कि शास्त्र ने कहा है कि असंप्रज्ञात में आत्मा का भी निरोध हो जाता है है ही नहीं वो बात चित्त का निरोध होता है असंप्रज्ञात चित्त का ही है ये जो अवस्थाएं हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध चित्त की भूमिया है ये ध्यान रखना होगा वहां पर यदि हम आत्मा की भी निरुद्धावस्था मानेंगे तब तो इससे भी समाधान नहीं होगा फिर तो, तो प्रश्न बना रहेगा फिर वो बात होगी कि जो ये मानते हैं कि असंप्रज्ञात से पहले ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है ये जो मान्यता गोष्ठी में भी वो कुछ चर्चा हुई थी इसकी तो वो मान्यता निकल कर करके आएगी परमात्मा का साक्षात्कार असंप्रज्ञात में होता है असंप्रज्ञात में चित्त निरुद्धावस्था में होता है तो चित्त निरुद्ध अवस्था में होते हुए भी आत्मा परमात्मा को कैसे जान लेता है ये प्रश्न रहता है <coughs> उसका समाधान इस रूप में देखा जा सकता है कि चित्त निरुद्ध अवस्था में था आत्मा तो परमात्मा को जान ही रहा है अनुभव कर ही रहा है आत्मा का व्यापार तो है वहां पर उसका कोई निषेध नहीं कर रहा है आनंद को प्राप्त कर रहा है ज्ञान को प्राप्त कर रहा है चित्त की वृत्तियां रुकी इसीलिए सूत्र का योग चित्त चित्त वृत्ति शब्द में वृत्ति के आगे जो चित्त लगाया ये विशेषण दिया विशेषण कब लगता है जब संभव और व्यविचार हो चित्त की वृत्तियां होती हैं इसलिए चित्त शब्द यहां पर आया तो संभव तो है लेकिन इसका व्यविचार भी है अर्थात वृत्तियां चित्त से भिन्न भी किसी की होती हैं क्योंकि सांख्य दर्शन में इंद्रियों की वृत्ति भी मानी गई है करण वृत्ति मानी गई है अन्य वृत्तियों के व्यापार होते हैं और आप आत्मा को भी ले लें कोई आपत्ति नहीं है उसमें आत्मा का भी अगर हम उस दृष्टि से देखें तो जो व्यापार है प्रयत्न है जागरूकता है उसको भी अगर आप वृत्ति शब्द में लेना चाहें ले सकते हैं लेकिन योगदर्शनकार वृत्ति निरोध निरुद्ध अवस्था मतलब चित्त वृत्ति निरोध इसलिए फिर वो दोष नहीं आएंगे प्रश्न उठाई इसलिए कि चित्त के को निरुद्ध भी मान रहे हैं और ज्ञान भी कर रहे हैं और ज्ञान चित्त के माध्यम से ही कर रहे हैं परमात्मा को भी चित्त से ही जाना जाता है तो ये कुछ वचन महर्षि दयानंद के भी मिलते हैं इस तरह के और उपनिषदों में भी इस तरह के बुद्धि और ज्ञान के बुद्धि और चित्त का शब्द आते हैं इस विषय में बहुत लंबी चर्चा दर्शन युवक महाविद्यालय में पहले जब मैं पढ़ता था खूब चली है तो उसमें उपनिषद में भी जो ये प्रश्न स्वामी छत्रपति जी के सामने भी उठाया गया था फिर उन्होंने यज्ञशाला में ऐसे ही प्रवचन के बाद उसमें भी उन्होंने उस बात को रखा था कि जहां उपनिषद में चित्त या बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है कि बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो वहां ज्ञान अर्थ लेना चाहिए उपकरण नहीं करण नहीं जैसे कि न्याय दर्शन में भी हम बुद्धि शब्द ज्ञान के अर्थ में लेते हैं करण अर्थ में अंत्यकरण के रूप में नहीं उसी तरह से वहां उपनिषदों में जहां बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा को पाने की बात लिखी है मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात लिखी है वहां जान अर्थ लेना चाहिए न कि उपकरण अर्थ इस तरह उन्होंने संगति लगाई थी और बाकी ये जो है महर्षि के भी जहां पर वचन मिलते हैं कि बुद्धि से मन से यानी ज्ञानपूर्वक और परमात्मा का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है मन के निरुद्ध होने पर होता है इस बात को तो स्वीकार करना ही होता है एक है परमात्मा का सीधे सीधे ज्ञान होना उस समय भी मन सहायक है करण के रूप में एक है कि उस स्थिति तक पहुंचाने में मन सहायक बना था अब तक की जो इतनी लंबी योग साधना की थी उसमें मन साधन बन रहा था उस मन के माध्यम से हमने ईश्वर को पाया है शरीर के माध्यम से हमने ईश्वर को पाया है इस प्रकृति के माध्यम से उपयोग करके हमने ईश्वर को पाया है इस रूप में तो इन जड़ जगत में कार्य जगत में जो सबसे अधिक उपयोगी हमारे लिए द्रव्य है करण है वो मन है चित्त है बुद्धि है सबसे प्रमुख वो साधन है इसलिए उसके माध्यम से हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया परंपरा से तो ठीक है वो परंपरा से बहुत सहायक होता है उसके बिना आत्मा नहीं परमात्मा को पा सकता किंतु महर्षि के जो वचन है उनको हम यहां तक की संगति में लगा सकते हैं कि मन के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार किया यहां तक लगा सकते हैं लेकिन जो सीधा साक्षात्कार है वो हम आत्मा सीधे परमात्मा को जानता है ये मान करके कर सकते हैं इसी मंत्र का आत्मान आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश आत्मना शब्द का अर्थ वेदभाष्य में महर्षि ने जो किया है उसमें शुद्ध अंतःकरण और अपने सामर्थ्य से आत्मा से वो दोनों बातें वहां पर लिखी है उन्होंने मेरे को शब्द ध्यान नहीं आ रहे लेकिन वो दोनों बातें वहां महर्षि ने लिखी है भाष्य में आत्मा ना शब्द के अर्थ में तो अब वो अंतःकरण भी सहायक है शुद्ध अंतःकरण भी सहायक है और आत्मा स्वयं उसको प्राप्त करता है एक सामान्य रूप से कथन की, कथन किया जा रहा है और जहां विशिष्ट कथन होगा तो उसमें फिर आत्मा से ही परमात्मा का साक्षात् और उसमें कुछ हम युक्ति तर्क हेतु भी ले लेते हैं कि मन के माध्यम से हम परमात्मा के साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं अनुभव करते क्योंकि परमात्मा आत्मा में विद्यमान है उपकरणों की सहायता कब होती है जब दूरस्थ चीज के लिए को हम जानते हैं परमात्मा तो अंदर है और परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान हमें करवाता है हम नहीं प्राप्त करते ज्ञान परमात्मा स्वयं हमें अपना ज्ञान कराता है अपना आनंद देता है अपना ज्ञान देता है और परमात्मा को किसी करण की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को किसी करण की आवश्यकता नहीं है इसलिए परमात्मा मन का माध्यम बना करके और फिर हमें आनंद दे ऐसा नहीं परमात्मा स्वयं हमें आनंद दे देता है ज्ञान दे देता दे दे, है दे दे दे दे तो उस स्थिति में जब परमात्मा हमें अपना स्वरूप जना रहा है अर्थात आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान रहा है उसी उसी में दूसरे पक्ष से जब देखेंगे आत्मा परमात्मा का स्वरूप जान रहा है तो किस माध्यम से ये प्रश्न ही नहीं उठेगा परमात्मा अपना स्वरूप आत्मा को जना रहा है वो जना रहा है उस स्थिति में कहा जा रहा है कि आत्मा परमात्मा को जान रहा है तो कैसे जान रहा है जब परमात्मा बिना साधन के आत्मा को अपना स्वरूप जना रहा है तो आत्मा किस माध्यम से परमात्मा का स्वरूप जान रहा है बिना किसी माध्यम के बिना किसी साधन के तो ये कुछ तर्क युक्ति आदि के माध्यम से भी हम इस बात को पुष्ट कर सकते हैं समझ सकते हैं ऐसा ये तो, ये तो तक तक चुकी है और फिर आगे विरुद्धावस्था जो हम बता रहे हैं असम प्रचार के विषय बता रहे वहां भी निधता तो के लिए स्तर निर्देश वहाँ निरुद्ध निरुद्धावस्था तो ईश्वर साक्षा अवस्था वहाँ जा रहा है तो फिर है? तो नहीं, उसको कोई स्थान नहीं है संशय को आप अपने वाक्य को देखो फिर से बोलिए आप ये कह रहे थे अगर मैं परिवर्तित कुछ कर दू ना समझ पाए तो शोधन करना मैं उस वाक्य के आधार पर आगे बोलूंगा आपका कहना था कि योगश चित्त वृत्ति ये सूत्र जब संप्रज्ञात में तक चरितार्थ हो गया है तो असंप्रज्ञात में उसको आपका भाव यह है कि लगाने की आवश्यकता नहीं है और वहां जो निरुद्ध शब्द है असंप्रज्ञात में वो चित्त से भिन्न किसी और के लिए घटना चाहिए यही आपका तात्पर्य है ना तो योगश चित्त सूत्र संप्रज्ञात में मुख्य रूप से चरितार्थ नहीं होता है मुख्य रूप से चरितार्थ होता है निरुद्ध अवस्था में ही असंप्रज्ञात में ही ये सूत्र वास्तव में कहा चरितार्थ होता है असंप्रज्ञात में इसलिए व्यास भाष्य को वहां नीचे व्यास भाष्य में कहना पड़ा कि संप्रज्ञात योग भी इसमें गृहित हो जाएगा इसमें माना जाएगा मानना चाहिए यह नहीं कहा कि संप्रज्ञात योग तो इससे हो ही गया और असंप्रज्ञात को भी माना जाएगा इसमें ये वास्तव में सूत्र असंप्रज्ञात के लिए वहां चरितार्थ होता है वहां चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं लेकिन संप्रज्ञात भी योग कहा जाएगा क्योंकि सर्व शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया गया सर्व शब्द अग्रहणात संप्रज्ञा तो भी योग समाख्या उच्चत ऐसा कुछ वहां पर वाक्य है कि संप्रजात में भी चित्त की वृत्तियां रुकती हैं एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके बाकी तो रुकी हैं ना इतनी सारी वृत्तियां हो सकती हैं वो रुकी भी हैं तो चित्त की वृत्ति का निरोध इस रूप में यहां पर भी गृहित होगा सर्व शब्द के अग्रहण से सूत्र में लेकिन ये सूत्र मुख्यतः असंप्रज्ञात में तो घट ही रहा है सर्व में तो घटेगा ही जहाँ सर्व चित्त वृत्ति निरोध है वहां भी घट जाएगा और जहाँ सर्वचित वृत्ति निरोध नहीं है अधिकांश वृत्ति निरोध है यानी एक को छोड़ करके बाकी सब चित्त वृत्तियां रुक गई हैं उसमें भी ये घटेगा इसलिए वो वचन ही नहीं बनेगा कि योगश चित्त निरोध है ये सूत्र संप्रज्ञात में चरितार्थ हो गया है तो असंप्रज्ञात में तो कुछ और करेंगे ये असंप्रज्ञात में वास्तव में चरितार्थ होता है संप्रज्ञात को तो इससे ले लिया जाता है नहीं तो प्रश्न ये उठता कि यदि चित्तवृत्ति निरोध ही योग है तो संप्रज्ञात को योग नहीं कह सकते थे असंप्रज्ञात ही योग कहलाता तो संप्रज्ञात भी योग है वह भाष्य ने अर्थात शब्दानुशासनम के भाष्य में भी बात को लिखा है कि इसमें जो ये जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है ये योग पक्ष में आती है क्षिप्त मूड नहीं आते और उसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों को योग माना गया है इसलिए संप्रज्ञात योग तो उसमें गृहित किया है उन्होंने इस रूप में गृहित होता है लेकिन ये संप्रज्ञात में चरितार्थ नहीं है ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे मुख्यतः वहीं पर ही चरितार्थ है इसलिए ये जो सारा वृत्ति निरोध है ये चित्त का ही है चित्त का ही चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार का निरोध है यह परमात्मा के प्रति भावना को रखेंगे आज समाज के नियम